जो खास हैदराबाद से पधारे हुए हैं और इंटरनेशनल जॉइंट सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी विश्व हिंदू परिषद न्यू दिल्ली से हैं और वो अपने हिंदू विश्व परिषद में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं 36 सालों से काम कर रहे हैं और पूरे भारत में और विदेश में भी उन्होंने घूमकर सेवा किया है लगभग उनका जो संस्थान है विश्व हिंदू परिषद पैंसठ सर्विस प्रोजेक्ट मेडिकल शिक्षा और सामाजिक सेवाओं को विशेष समाज में प्रदान करती हैं और 35,000 हज़ार सत्संगों का पूरे भारत में इन्होंने अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से कराया है और इसके साथ ही गो रक्षा के लिए पूरे भारतवर्ष में जो है 250 सौ गौशालाएँ स्थापित किया है जिससे गाय की रक्षा हो सके और वर्तमान समय में अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर फिर अलग अलग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अपनी जीवन काल में इन्होंने अलग अलग जगह जो वार्ता किया है तेलुगु कनाडा इंग्लिश और हिंदी भाषा में उन्होंने वार्ता किया है और विश्व हिंदू परिषद में विशेष एक अच्छे वक्ता के रूप में एक अच्छा सोशल वर्कर के रूप में उन्होंने काम किया है और विश्व हिंदू परिषद जो है जिस तरह से अस्पृश्यता को जो है खत्म किया जाए उसके ऊपर काम कर रही है और गंगा की रक्षा के लिए मातृशक्ति के लिए ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है गाय के लिए संस्कृत के लिए और धर्म प्रसार के लिए इस तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट पर जैसे कि मंदिर बनाना मठ बनाना आश्रम बनाना और वहाँ के लोगों को ज्ञान देना ये सारी चीज़ें जो है करते रहते हैं और वर्तमान समय में जिस तरह से उन्होंने काम किया उसकी बातें उनके द्वारा हम सुनेंगे ही और साथ ही साथ श्री वाई राघवेलू जी ने जो भारत और विदेश में जिस तरह से प्रचार प्रसार के लिए या उनका जाना हुआ उन्नीस में इनका जन्म सिर आंध्र प्रदेश में हुआ और उसके बाद उन्नीस में यह राष्ट्र स्वयं सेवक संघ से पीएससी कंप्लीट करने के बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया उसमें से 1988 में वर्ल्ड हिंदू संगम कॉन्फ्रेंस नेपाल में जो हुआ था उसमें उन्होंने भाग लिया तो ये थी उनकी विशेष जो है विस्तार से जो बातें हैं उनकी हमने बताई आपको तो आप सभी की तरफ से राघोलू जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं जानना चाहूँगा कि आपकी और मेरी पहली मुलाकात है और हमारे सभी रेडियो सुनने वाले इस वक्त आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं और वो भी आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी बातें उनको ज़रूर बताएं अच्छा तो मैं मेरा जन्म हुआ है आंध्र प्रदेश में श्री के पास से एक छोटा गाँव है वो नलमला फॉरेस्ट एक बड़ा जंगल है वहाँ पर सटा हुआ छोटा गाँव में मेरा जन्म हुआ और उसके बाद मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक बना मेरा दसवीं साल में उसके बाद डिग्री स्नातक पूरा होने के बाद मैं आर.एस.एस. में प्रचारक बन चुका हूँ और छियासठ में प्रचारक बना बाद में बयासी में विश्व हिंदू परिषद में प्रवेश किया मैंने संगनी नियुक्ति किया है और वहाँ उस समय से लेकर अभी तक परिषद के काम देख रहा हूँ अभी संयुक्त महामंत्री के दायित्व पर अभी पूरा भारत भ्रमण करता हूँ और उन्नीस में अमेरिका में विवेकानंद का स्पीच सेंटरनरी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था उसमें भी भारत के ओर से 150 सौ डेलीगेट्स प्रतिनिधि हम गए थे वहाँ पर भी अच्छा कार्यक्रम हुआ वहाँ चिकागो में कुछ बोलने को भी ऐसा इस प्रकार मौका मिला और इस पद्धति से नेपाल में भी कार्यक्रम हुआ विश्व हिंदू संगम एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ उस समय पर भी उपस्थित होने की मौका मिला है और भारत में निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रम निर्माण और उसको संचालन करने में हम लगे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने काम शुरू किया है और कैसे कहाँ कहाँ -कहा आपका भारत भ्रमण हुआ और विदेश में भी जाना हुआ तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग शुरुआती दौर में जैसे कि आप अभी 71 रनिंग है तो अगर हम लोग 70 साल पीछे चले जाएँ तो उस समय जहाँ पर आपने बताया कि हैदराबाद में एक गाँव में आपका जन्म हुआ तो उस गांव का जो परिवेश है उस समय कैसा था और आज कैसा है थोड़ा सा वो डिफरेंशिएशन बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा वास्तव में गांवों की परिस्थिति बहुत नाजुक हो रहा परिस्थिति कारण क्या है देश के लिए चावल हो दाल हो दूध हो तरकारी हो फूल हो सब कुछ आता है गांव से लेकिन गांव में रहने वाला बच्चों को आजकल सम्मान नहीं मिल रहा इसलिए बच्चे सभी दौड़ कर वो शहर में पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं इसलिए गांव एक प्रकार बताना है तो शून्य हो रहा संख्या बहुत कम हो रहा है तो देश की हालत क्या होगा इसलिए हम एक बार नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर को भी सुझाव दिया जैसा आप स्मार्ट सिटीज बना रहे हो लेकिन स्मार्ट विलेज को भी थोड़ा ध्यान दीजिए और आप पैसा मत दो लेकिन उनके आपस में कंपटीशन लगाओ हम 10-15 बिंदु दे दिया जहां पर स्वच्छता हो जहां पर स्वावलंबी हो जहां पर शिक्षा ठीक हो यहाँ पर बिजली ठीक हो इस प्रकार का मैं बिंदु दे दिया इसमें जो गांव स्वावलंबी हो जाता है ऐसे गांव को केंद्र सरकार पुरस्कार दे दे कंपटीशन लगाओ तब गांव एकदम तैयार होकर आगे आएगा यदि आप पैसा देना शुरू करेंगे तो वो लोग केवल डिपेंडेंट बन जाएंगे सही बात है। गांधी जी के समय पर ऐसा ही हुआ एक बार आपको भी मालूम होगा मैंने ग्राम पारिशुद्ध के काम में गांधी जी जाते थे एक गांव में गया साफ करके आ गए और उनके मन में अंदाजा था एक महीना के बाद जाकर वो गांव पूरा साफ किया होगा लेकिन जब वो गए थे यारे क्या है एक महीना से तुम लोग आए नहीं क्यों इस प्रकार वो लोग बोलने लगे मैंने हम देने से डिपेंडेंट बन जाता है उनके आपस के अंदर से जगाना और इस प्रकार जगाने के लिए स्पर्धा लगाने से गांव गांव तैयार हो जाएंगे हर एक के अंदर भगवान दिया है अनंत शक्ति है वो शक्ति को ऊपर लाने के लिए हम सब प्रयास करना चाहिए हम केवल देते रहेंगे तो अब देने वाला बन जाएंगे वो लेने वाला बन जाएंगे ऐसा भी अच्छा नहीं जिसमें देना है वो तो दे देंगे लेकिन हरेक में देने की आदत जो है ना ये गलत है क्योंकि भगवान हरेक के अंदर जो ताकत ये है उसको ऊपर लाने के लिए हम सबका प्रयास होना चाहिए मेरे गांव भी ऐसा परिस्थिति का शिकार हो रहा तो अभी हम अ, मेरा गांव मेरा तीर्थ इस नाम पर मैं मेरे गांव को थोड़ा इस लाइन पर ठीक करने के लिए मैं विलेज बनाने के लिए मॉडल गाँव बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पर एक अच्छा मंदिर बना दिया और वहाँ पर एक सत्संग शुरू कर दिया हर सप्ताह में सब लोग आए और वहाँ पर सबका योगक्षेम और किसी को भी भूखे ना रहे कपड़ा ना ऐसा स्थिति ना हो तो ऐसा सभी के बारे में योगक्षेम विचार करने के वातावरण ऐसा शुरू कर दिया तो मैं ऐसा हर गांव ऐसा स्वयं विचार करके अपने अपने गाँव को हम तैयार करें आपका गांव ही आपका देश मानो आ, और उस दैव कुटुंबकम आपका गांव को ही मानो ऐसा मानकर सबके योगक्षेम के बारे में विचार करना एक तो दारिद्र्य उन्मूलन दूसरा अज्ञान उन्मूलन तीसरा अनारोग्य उन्मूलन चौथा असमानता उन्मूलन ये चार बिंदु हर व्यक्ति को आवश्यक पड़ता है ये चार के बारे में जो गाँव सक्षम बनता है तो वो गांव वास्तव में आदर्शी गांव बन जाएगा ऐसा स्थिति वहां पर मैं शुरू किया हूं तो इसी प्रकार सबको मेरा निवेदन है इस पद्धति से आगे बढ़ने से अच्छा रहेगा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आ, नमस्कार आप सुन रहे रेडो मुद्वा नाइन्टी पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के वाई राघोवेलो जी से बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि जिस तरह से गाँव की बात मैंने उनसे पूछा तो अपने गाँव को जो है एक स्मार्ट विलेज के रूप में परिवर्तन करने के लिए प्रयासरत हैं और वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर बनाया और साथ ही साथ उन्होंने चार बिंदुओं को हमारे बीच में रखा जैसे कि गरीबी कम हो दारिद्रता यानी आर्थिक स्थिति सबकी अच्छी हो और साथ ही साथ सभी को ज्ञान मिले सभी को हर टाइप का इंफॉर्मेशन उनके पास हो और साथ ही साथ सबका हेल्थ जो है बहुत ही अच्छा हो और कोई भी ऊपर नीचे यानी असमानता नहीं हो सभी समान रहे बच्चे से लेकर बुढ़ा सभी जो है अलग अलग जाति के लोग भी समान रूप से रहने का कोशिश करें वो उन चाहते हैं और ये चार बिंदु हर व्यक्ति के जीवन में आती है और सभी लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोग समान रहें तो ये एक अच्छी भावना है जिसको लेकर राघुवेल्लू जी जो है काम कर रहे हैं और हो सकता है कि राघुवल्लू जी का ये सपना पूरा हो जाए तो उनका एक एग्जाम्पल बन जाएगा एक्सैंपल बन जाएगा उनका विलेज और उसको देखकर फिर और भी बहुत सारे गाँव उस तरह से बन सकता है क्योंकि कोई भी एक प्रैक्टिकल चीज हमारे सामने हो तो फिर उसको कॉपी करने में आसानी होती है जब कोई प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती है तो करने में भी मुश्किलें होती हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे कि सेवेंटी के बाद जैसे सत्तर साल पहले वाली अगर गाँव की परिवेश की बात करें तो आज भी काफ़ी चीज़ें बदलाव तो हुआ है लेकिन फिर भी जिस तरह की बदलाव हम चाहते हैं वो शायद नहीं हुआ जिसके लिए हम सभी को काम करना पड़ेगा तो आइए जैसे कि आज से पचास साल पहले अगर हम लोग कहें कि आपकी जो है पढ़ाई पूरी हो गई होगी तो आप किस तरह से अपना करियर या अपना जीवन में अपने आप को स्थापित करने के लिए आपने क्या सोचा था उस समय मैं स्वयं जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बना बना उसके अंदर चार बिंदु रहता है एक तो देशभक्ति दूसरा है देवभक्ति का भी तीसरा है अनुशासन डिसिप्लिन चौथा है यूनिटी ऐक्यता का और पांचवा है चरित्र निर्माण ऐसी ऐसी चीज के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ है उसमें जो पके माने जो परिणिति होता है उन लोगों को विविध कार्य क्षेत्र में भेजते रहते हैं ऐसा आजकल छालीस संस्था के अंदर ये स्वयं सेवकों का प्रवेश हुआ है इस पद्धति से मुझे ये संघ से मैं अभी विश्व हिंदू परिषद में प्रवेश किया वर्तमान स्थिति में हम क्या सोचते हैं समाज के अंदर एकता ये, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है आजकल उसका अभाव से देश एक तरह से माने माइनस के रास्ता पर पकड़ कर जा रहे हैं तो ये एकता के लिए हम चार बिंदु बताते एक तो परनिंदा ना करें एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का दोष लेकर बाहर कभी मत बोलना मन ये जूटे है बदमाश है काते है पीते होगा सच्चे भी होगा लेकिन बाहर कभी नहीं बोलना दूसरा है आत्मस्तुति ना करें अपने आप को प्रशंसा मत करना मैं ऐसा किया वैसा किया डॉम किया डूम किया मैं नहीं रहो तो क्या होता <laughs> ये दोनों है ना परिंदा और आत्मस्तुति ये दोनों रंग को राक्षसगुण माना जाता है सही बार मैंने जैसा एक बार नारद हिरण्यश्यप के पास आ अरे भाई नमो नारायण ना बोलो बोले नहीं नहीं नमो बोलते ये हिरण्य कषपायसुण माना जाता सही ये का होता है अहंकार राक्षस गुण माना जाता पर नििंदा आत्मस्तुति जिसके पास से जीवन भर में अकेला रहना पड़ेगा एक भी साथ नहीं आएंगे नहीं। और दो दैवी गुण बताया एक है योग्यता को अभिनंदन हर एक में योग्यता भगवान ने देकर भेजा है अयोग्यो पुरुषो नास्ती योजक हस्तत्र दुर्लभ ऐसा बोलते हम तो हर एक में योग्यता कोई अच्छा पढ़ते कोई अच्छा लिखते कोई अच्छा गाते उसको पहचानो और अभिनंदन करो सबके सामने तुरंत आपका मित्र बन जाएंगे और लास्ट में क्या बोलते हम दोष को एकांत में दूर करो हरेक के अंदर दोष कोई ना कोई लेकिन उसको बाहर नहीं बोलना बाहर केवल उनका सद्गुणों को प्रशंसा करो तब वो आपके सामने आएंगे अकेला बिठा दो तब बताओ भैया तुम्हारा सद्गुणों को सबको बोलता हूँ एक छोटा दोष है इसको थोड़ा ठीक करो तुम्हारा समान कोई नहीं यदि आप अकेला बोलेंगे तुमको ही गुरु मानकर जीवन भी समर्पण करेंगे लेकिन साधारणता, अहंकार से हम क्या बोलते हैं मैं सीधा साधा आदमी हूँ मैं किसी का दोष सहन करने वाला नहीं हूँ इसलिए फलाना व्यक्ति को बाजार में पकड़ कर डांटा हूँ वो सिर झुक कर भाग गया ऐसा बोलने को शौक लगता है तुम्हारा शौक तो बढ़िया है लेकिन आदमी शत्रु होता है होने दो जी मेरा स्वभाव ऐसे ऐसा बोलते जब तक तुम्हारा स्वभाव को बदलेंगे नहीं समाज में बदलाव लाना असंभव तो ये हमारा सूत्र है तो ये चार सूत्र जो व्यक्ति अपने जीवन में पालन करेंगे वो घर में भी आनंद दे सकता है अड़ोसी पड़ोसी में भी आनंद दे सकता है समाज के अंदर भी आनंद दे सकता है ये चार सूत्रों को साधना करने के लिए हम सब समाज संपर्क करना चाहिए संपर्क से व्यक्ति का अहंकार दूर होता है ये सद्गुणों निर्माण होता है आजकल क्या है थोड़ा बुद्धि आ गया थोड़ा पैसा आ गया अहंकारी बन गया अकेला रहना जीवन चलाने लगे और किसी के साथ इंसान बोलकर भी बात नहीं करते ये स्थिति दुर्भाग्य है आप जितना अधिक बुद्धि है अधिक संपत्ति है आप इतना सेवक रूप में समाज को सेवा करना है तो ये मानसिकता तैयारी करने के लिए मेरा मन में प्रेरणा मिली उसी प्रेरणा से मैं संघ में आ गया हूँ और वहाँ से आज विश्व हिंदू परिषद का काम में इतनी सेवा प्रकल्प भी हमने शुरू किया इतना काम देश में आगे बढ़ रहा है। लाखों की संख्या में परिवार इसका फायदा ले रहा है वो लोग तैयारी हो रहा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद फिर संघ के साथ जुड़े और संघ के साथ जुड़ने के बाद जो शिक्षा जो ज्ञान आपको मिला उसके बाद फिर आप संघ से जुड़कर आप संघ का सेवा करते गए और आज विश्व हिंदू परिषद के एक अच्छे मुकाम पर आप पहुंचे हैं और अंतर्राष्ट्रीय जॉइंट जनरल सेक्रेटरी के रूप में आप काम कर रहे हैं न्यू दिल्ली में तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक छोटे स्तर से शुरू होकर एक अच्छा विशाल जगह पर आपने आपको पहुँचाया है तो आइए बहुत सारी बातें और भी करेंगे राघु बिल्लू जी से लेकिन उसके पहले अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रजिस्ट्रेशन रेडियो माधवन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो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 आपसे हम मिलन यू मनाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे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 संगम में आकर के मिलना अपने नयनों में हमको समाना अपनी नजरों से निहाल करना अपने जैसा भी हमको बनाना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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं श्री वाई राघुवेल्लू जी से जो विश्व हिंदू परिषद के विशेष इंटरनेशनल ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं और न्यू दिल्ली से अपना कार्य कर रहे हैं और पूरे भारत में भ्रमण करते विदेश में भी जाते हैं और जहाँ उनकी जरूरत है वहाँ पर वो जाकर ज्ञान अर्जन भी करते हैं और ज्ञान देकर लोगों का जीवन को सुंदर भी बनाते हैं तो आइए जैसे उनसे बात हो रही है और उनसे बातें सुनने के बाद जो बातें हमारी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं व्यक्तित्व निर्माण के लिए निर अहंकारिता को वो पहले रखते हैं और सभी को समान रूप से सम्मान मिले प्यार मिले और सब एक रूप होकर अपना कार्य करते रहें सभी लोग जो है अच्छे रहे ऐसा उनकी भावना है तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि इस सेवा कार्य में भी कई बार ऐसे होता है कि हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है किसी एक प्रोजेक्ट को भी हम लोग मान लो लेते हैं तो शुरुआत में तो हमें उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होता एक्सपीरियंस नहीं होता तो फिर हमें काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है तो मैं चाहूँगा कि आप इतने सारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहें तो मुश्किलें जहाँ पर आई थी उसके बारे में बताइए सबसे पहले हम अपनी बात कैसा हो ये मालूम होना चाहिए क्योंकि पाँच साल कोई भी बच्चा जन्म लेने के बाद पाँच साल तक बोलने को आता है लेकिन क्या बोलना कितना बोलना कब बोलना कैसा बोलना ये जीवन भर सीखना है यदि बोलना ठीक नहीं आता है व्यक्ति के जीवन गड़बड़े होता है कोई भी काम भी गड़बड़े होता है तो उदाहरण बताता हूँ हमारा आंध्र में एक गांव में एक पति थोड़ा गुस्सा से पत्नी को कुछ डांटा पत्नी भी गुस्सा से पति को डांटा तुरंत पति <laughs> पत्नी को सिर पकड़कर ऐसा दीवार को फटकाया पत्नी मर गई तो उनको एक लड़का था ये पति को क्या लगा वो भी फांसी लगा कर वो भी मर गए तो दोनों मर गए केवल एक बात के कर देखो अच्छा संपन्न है वो बुद्धिमान है अच्छा समाज में जन्म हुआ है लेकिन बोलने का शैली मालूम होने के नहीं होने के कारण दो प्राणी खत्म हुए इसी प्रकार हम बोलने के पद्धति ये हमारा जीवन संस्कार का वो परिचय देता है तो पहले व्यक्ति बोलना सीखना है ये शिक्षा जब तक नहीं मिलेगा तब तक जीवन बेकार हो जाएगा तो ये हमारा पहली पद्धति है दूसरी क्या है जब काम शुरू करने की ये मानसिकता ये सभी मेरा बंधु है ये समाज परमेश्वर रूपी है मैं सेवक हूँ जब आपके मन में ये भाव निर्माण होता है तब आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं होता पूजा सेवा भाव आ जाता है पहले ये समाज परमेश्वर रूपी समाज ऐसा मानसिकता पहले आपके अंदर बनाओ हो तब वो सब ठीक हो जाएगा उदाहरण मैं बता रहा हूँ वर्तमान में हम एकल विद्यालय चलाते एकल विद्यालय माने क्या जंगलों में समुद्र तट में पिछड़ी बस्ती में पिछड़ी गांव में रहने वाला 45 करोड़ लोग हैं पूरा भारत में मैंने 125 करोड़ आबादी के अंदर वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन वो तो इसी इलाका में जीवन चला रहे वो गरीबी अज्ञान अस्वस्थता और असमानता से जूझ रहे इसको फायदा उठाते हुए बहुत असामाजिक शक्तियाँ काम कर रहे तो हमको लगा इतनी समाज यदि इस प्रकार परिस्थिति से जूझेंगी तो हम भारत माता की जय बोलने का अधिकार नहीं तो उसी एरिया में थोड़ा काम शुरू करना तो हमने क्या किया उसी इलाका में रहने वाला आठवीं या दसवीं क्लास पढ़ाई पढ़े पास हो।, हो या फेल, फेल हो, हो परवाने हम जो बताएँगे उसको ठीक तरह से कन्वे कर सकते ऐसा लड़की लड़का लोगों को हम चुन लेते हैं और उनको चार प्रकार की शिक्षा देते हैं एक है मॉरल एजुकेशन माने नैतिक विद्या हेल्थ एजुकेशन और एक उपाधि शिक्षा माने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम और एक अनुष्ठान ये चार बिंदु उनको सिखा कर उन्हीं के एरिया में शिक्षक के रूप में हम उनको अपॉइंट कर दे नियुक्ति क्योंकि बाहर से आप शिक्षक को भेजेंगे तो, तो कोई नहीं, कोई नहीं जाएगा सही तो उसी एरिया के लड़का लड़की अवश्य वहीं पर रहते हैं। हर दिन हजार स्कूल हम चला रहे इसको हम एकल विद्यालय एकल अभियान इस नाम पर हम भारत में चला रहे उदाहरण एक बता रहा हूँ नक्सलवर यह है दार्जिलिंग जिला पश्चिम बंगाल में जहाँ पर नक्सलाइट मोमेंट आरंभ हुआ वहाँ पर भी हमने ये स्कूल शुरू किया ये स्कूल शुरू होने के बाद तीन साल के बाद अपने कार्यकर्ता जहाँ आकर देखने के लिए गए वहाँ के मुखिया माने गांव के सरपंच आइए कुर्सी पर बैठी एक फोटो निकाल, अरे भाई विषय क्या बताओ वो कुर्सी क्या है पत्थर का कुर्सी बता दिया उन्होंने पच्चीस वर्ष पहले चारु मुजुमदार जो नक्सलिज्म का फाउंडर है वो आकर इसी कुर्सी पर बैठ कर हमको क्या बताए इस देश में संपन्न लोग पढ़े लिखे लोग आपके बारे में सोचने वाला नहीं है यदि आपका प्रगति चाहिए तो बंदूक पकड़ो ऐसा बोल कर गया हम उस समय से वही कर रहे हैं लेकिन गत तीन वर्ष में आप अपने लड़का लोगों को आपने क्या सिखाया आज हम थपाकि छोड़ दिया कलम पकड़ लिया इतना ही नहीं दिल्ली बम्बई अलग कलकत्ता से पढ़े लिखे लोग संपन्न लोग हमारे गांव में आया हमारा झोंपड़ी पट्टी में पहुंचकर कर हमारे हाथ से खाए अपने बच्चों से खेले हमारा योगक्षेम पूछ गए हमको सहयोग दे रही तो आज वो जो बता दिया वो झूठ है ऐसा ये लड़का ने प्रस्तुत कर दिया इसलिए आपका फोटो चाहिए ऐसा बताने लगे मैंने आज नक्सलवरी में नक्सलइट नहीं मैंने इतना परिणामकारी आज काम में आगे बढ़ रहे कारण क्या है हम जो दे सकता है प्रेम और आत्मीयता जी हम तो दूसरी लोगों के तरफ से पैसा देकर नहीं हम प्रेम और आत्मीयता से आदमी के अंदर जो शक्ति है उसको जगाने के लिए हम प्रयास करते इसलिए हमारा सेवा प्रकल्प यशस्वी होता है इसी प्रकार हम भारत में एक लाख गाँव तक हम पहुँचने के लिए आज हमारा योजना बन रहा इसमें सभी लोग सहयोग करते बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने कार्य शुरू किया और एकल विद्यालय का जो प्रकल्प है वो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और 45 करोड़ लोग जो है इसका लाभ उठा रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि आप भी इस तरह का मुहिम जो चल रहा है उसमें अपना सहभागी दे सकते हैं जहाँ भी इस तरह का जो एकल विद्यालय का कार्यक्रम होता है आप उसमें जाकर भाग ले सकते हैं अपना जो भी सेवा कार्य हैं वो कर सकते हैं ताकि लोगों का और गांव का और बच्चों का विकास हो और समानता सभी के अंदर आ जाए ये आप भावना लेकर जा सकते हैं जिस तरह के सेवा कार्य एजुकेशन के क्षेत्र में आपने शिक्षा के क्षेत्र में किया है उसी तरह जैसे कि और जो प्रोजेक्ट है आपके गंगा रक्षा के बारे में आपने लिखा है तो उसके बारे में बताइए वास्तव में अपनी भारतीय संस्कृति का पाँच मानबिंदु है ये मानविंदु माने श्रद्धा केंद्र माना जाता है एक है माता माने मातृदेवो भवा बताने वाला एकमात्र देश है दुनिया में यह है भारत स्त्री को देवता के रूप में विचार करने वाला सम्मान देने वाला एकमात्र देश है तो उसकी रक्षा यह हमारी एक भावना दूसरी है गो माता गावो विश्वस्य मातरम बताते हैं क्योंकि भारतीय गाय के शरीर से ओजोन वायु उत्पन्न होता है सूर्य रश्मि से ताकत लेकर वो तो शरीर के अंदर से दूध जो निकलता है उसमें उसके अंदर सोना भी निकलता है यहाँ तक साइंस बताते हैं और उसका ताकत इतना है इतना ज्ञान देने वाले ज्ञानवर्धनी है इसलिए सर्वदेवता निलयम गोमाता हृदयम इस प्रकार एक चलने वाली देवों देवताओं का मंदिर है गाय इस प्रकार हम मानते हैं इसकी रक्षा हमारा दूसरी है तीसरी है मातृभूमि तो इसमें ऐसा नदियाँ है सप्त नदी गंगे चमुने वा गोदावरी सर उससे हम बोलते हैं और इसी प्रकार सप्त पहाड़ है माने महेंद्रो मलय देवतात्मा हिमालय अलागे सप्तपुरी है अयोध्या मधुरा माया काशी कांच्यवंतिका ये सभी हमारी मातृभूमि का विशेषता है तो ऐसी पवित्र मातृभूमि देवभूमि पुण्यभूमि कर्मभूमि ऐसा बताया गया तो ये भूमि की संरक्षा ये हमारा तीसरी बिंदु है चौथा बिंदु है मठ मंदिर मठों में रहने वाला सन्यासी संत, संत महात्मा वो क्या है समाज कल्याण के लिए उनका जीवन चला रहे ऐसी संतों की सुरक्षा और मंदिर मंदिर माने बौद्ध जैन सिख सेव वैष्णव सब प्रकार की मंदिर जो भी है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करते हुए सद्गुणों को पाने के लिए हम गुणाराधक है केवल मूर्त केवल मूर्ति आराधक नहीं सद्गुणों का आराधक है ये अपना भारतीय संस्कृति का विशेषता तो ये मठ मंदिर की संरक्षा और पाँचवा है धर्म ग्रंथ हमारा वेद उपनिषद ब्रह्मसूत्र पुराण ये सब हमारा मानव को माधव बनाने वाली यह है धर्मग्रंथ माना जाता है ये पांच की सुरक्षा हमारा एकमात्र लक्ष्य है इस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं इसके अंतर्गत गंगा सुरक्षा भी इसी के अंतर्गत आता है क्योंकि गंगा ऐसी है इस दुनिया में ऐसी जल कहाँ भी नहीं मिलेगा इतना एंजम्स है कितने से हजार साल भी उसको रोक एक जगह पर रखो खराब नहीं होगी ऐसी जल दुनिया में कहाँ भी नहीं इसलिए भारत देवभूमि माना जाता है तो इस प्रकार की गाय इस प्रकार की गंगा इस प्रकार की महत्ता केवल भारत के अंदर इसलिए देवता भी भारत के ऊपर जन्म लेने के लिए वो भी प्रयास करते हैं गायंती देवा केल गीत गाने धन्योस्तु हे भारत भूमि भागे ऐसा बोलते हैं उनको भी यहाँ पर जन्म लेने का इच्छा रहता है ये पांच बिंदु की सुरक्षा के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं वास्तव में आज वर्तमान स्थिति को एक मिनट में मैं आपको समझाना चाहता हूँ वास्तव में जो माता मातृदेवो भव बताने वाला देश में एक साल में एक लाख लड़की अपहरण हो रहा और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा विदेशों में बेचे जा रहा है तो कैसा बचाया जाए तो ये हमारा एक मुख्य उद्देश्य एक समय पर एक माता को बचाने के लिए महाभारत और रामायण युद्ध चला है ऐसी धरती पर क्या अवस्था है तो इसको बचाना सबका दायित्व है जब माँ उनका सम्मान रहता है बोलते ना यार्यस्तु पूज्यंतें रमनते तत्र देवता, देवता इस प्रकार का जहाँ पर माँ संस्कारित होकर देवता बनकर घर चलाते हैं वहाँ पर देवता ही निर्माण हो जाएगा ऐसा पवित्र वातावरण यहाँ पर बनाने का हमारा इच्छा है दूसरा है गाय एक दिन में एक लाख गाय खट रहा और मानस निर्यात हो रहा कितना दयनीय है दिलीप चक्रवर्ती से लेकर छत्रपति शिवाजी तक अपना जीवन समर्पण करते आए एक गाय को बचाने के लिए लेकिन आज क्या हो रहा ये स्थिति से भी हम बचाने के लिए इतनी गौशाला हम चला रहे और रोककर जो खतल जा रहे हैं वो सबको रोककर भी वापस लेकर आने के लिए अपना बजरंग दल कार्यकर्ता निरंतर प्रयास करते और तीसरा हमारे मातृभूमि ये सत्तर लाख वर्ग किलोमीटर है हिमालय समारभ्या यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचर्चित ऐसा बोलते हैं बृहस्पति शास्त्र में ये जो भूमि है सत्तर लाख वर्ग किलोमीटर है लेकिन आज कितना बच गया केवल बत्तीस लाख वर्ग किलोमीटर बच गया माने आधा से अधिक पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस प्रकार चले गए वहाँ पर आज एक भी महिला चरित्र के साथ रह नहीं पा रहा एक भी गाय पूजित नहीं हो पा रहा एक भी मंदिर में दीप जला नहीं पा रहा ऐसी परिस्थिति चले जा रहा ये धर्मांतरण के कारण हर साल आठ लाख हिंदू धर्मांतरण में चले जा रहे ऐसा लालच में प्रलोभन में भय से सब प्रकार की पद्धति से ये भूमि बचाना कैसे ये हमारे सामने सवाल है नहीं तो इस सभी बिंदु कैसा यहाँ पर बचेगा और दुनिया को कैसा ये मार्गदर्शन दे सकता है जगतगुरु था एक समय पर मगर आज की परिस्थिति क्या हो रहा तो इसलिए भारत भूमि को बचाना माने धर्मांतरण को रोकना ये बहुत अत्यंत आवश्यक हम मानते हैं और चौथा है मट मंदिर उसका भी अवस्था बहुत दयनीय है तो वो मंदिर में जिस प्रकार मैंने हर गांव में हर गली में मंदिर बनाकर अपने ऋषि मुनि लोग माँ समाज को जैसा यहां पर मुरली सुनाते ना उसी प्रकार हर मंदिर में इस प्रकार की मुरली सुनाने का विचार था एक समय पर लेकिन दुर्भाग्य से आज वो नहीं हो पा रहा यहाँ पर जो मैं देख रहा गत तीन चार दिन से बहुत आनंद आ रहा इसी प्रकार हर मंदिर तक यदि ये मुरली पहुंच जाता है अच्छी विषय वहाँ पर सुनाया जाता है तो लोग एकदम ज्ञानवर्धन ही हो जाएगा फिर एक बार सरस्वती माँ संपूर्ण समाज को आशीर्वाद दे सकता है तो मट मंदिर को इस प्रकार उपयोग करना चाहिए उसको बचाना चाहिए और आजकल वास्तव में मंदिर का जमीन कब्जा हो रहा <laughs> और मंदिर का मूर्ति अपहरण हो रहा मंदिर के आभूषण चोरी हो रहा ये सब चल रहा है कोई कुछ दुष्ट शक्ति काम इसके पीछे कर रहे इसे बचाना ये हम सोचते हैं और पाँचवा धर्म ग्रंथ तो धर्मग्रंथ एक समय पर गुरुकुल रहता था जंगल में लेकर जाते थे ब्रह्म ज्ञान उपदेश करके वहाँ से भेज देते थे सत्रह साल आठवीं साल से लेकर पच्चीस साल तक ऋषि के ऋषि मुनि उनके वहाँ पर व्यवस्था में रहते थे लेकिन आजकल ऐसी स्थिति नहीं है आज यहाँ आकर देखने के बाद मुझे आनंद लगा ऐसा गुरुकुल यहाँ पर हो रहा है तो ऐसा अच्छी स्थान हर एक को मिल जाए और ऐसा ज्ञान वहाँ पर पहुँच जाए आज क्या है स्कूल कॉलेज में रामायण गीता कुछ पढ़ना नहीं और ऐसा नैतिक मूल्यों को बताना ही नहीं ऐसा स्थिति आ गई तो फिर क्या होगा आदमी केवल खाने का पीने का संतान पैदा करना ये तो पशु पक्षी भी करते हैं मनुष्य के जन्म जब मिला हमको ये मनुष्य जन्म को शार्ध के दिन बनाना है तो मनुष्य माधव बनाना है तो जो सूत्र है अष्टांग योग है चित्र आश्रम धर्म है चितुर्विद पुरुषार्थ है षोर संस्कार है ये सबको समाज को दिलाना अत्यंत आवश्यक है ये हम मानते हैं तो इस प्रकार ये पाँच मानविंदु सुरक्षा के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं आप जैसा पूछे थे गंगा रक्षा अच्छा, इसके अंतर्गत पूर्ण रूप से हम सफल बनाने के लिए प्रयास करते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जिस तरह से आपने अपनी सारी बातों को और भारत देश के जो स्वर्णिम विकास है या सर्वागीण विकास जिसको कह सकते हैं उसके लिए प्रयासरत हैं जो भारत देश पहले था महाशक्ति और सर्व का गुरु था तो वैसे फिर से बने ऐसी आपकी शुभभावना शुभकामनाएँ और उसके लिए आप बिल्कुल प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी जितना हो रहा है उतना हो रहा है और जिस तरह की बातें आपने कहा कि मंदिरों में भी पॉजिटिव विचार जिसको आपने मुरली अपने शब्दों में कहा तो वो पॉजिटिव विचार अगर रोज़ सुनाया जाए सकारात्मक विचारों का अगर लेन देन हो जाए तो उससे भी लोगों की मानसिकता बदलेगी और एक प्योर पवित्र वाइब्रेशन बनेगा पवित्र वातावरण बनेगा जिससे जो अधर्म है वो नहीं होगा और लोग जो है अपने सुख शांति का आनंद उठाते हुए अपने जीवन को व्यापन करेंगे ये आपने कहा बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि जैसे कि आप धार्मिक भी हैं और जिस तरह की आप सेवा कार्य कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि एक हाथ भजन जो आपको बहुत पसंद आता हो बताइए और थोड़ा दो लाइन गुन गुनगुनाइए वास्तव में <laughs> गाते थे बहुत पहले जी, जी अच्छा गीत भी ऐसा करता था हाँ हाँ लेकिन थोड़ा उम्र के उम्र के कारण गला भी थोड़ा साथ नहीं दे पा रहा फिर भी आपने पूछा है तो दो लाइन फिर हाँ। <laughs> आई भुवन मन आई भुवन मन मोहिनी निर्मल सूर्य करोज्वल धरणी जनक जननी जननी आई भुवन मनमोनी नील सिंधु जलधोतचरणतल अनिविकंपीत्यामल अंचल अंबरचुंबित चल शुभ्र तुषारकीटिनी आई भुवन मन मोहिनी प्रथम प्रभात भूत तव गगनी प्रथम सामरव तव तपोवनी प्रथम प्रचारित तव वन ज्ञान ज्ञानधर्म कदा नी आई भुव नम चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं श्री वाई राघोवेलू जी से और बहुत सारी बातें उन्होंने बताया कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं और इन आने वाले समय में किस तरह का काम आप और नए जो प्रोजेक्ट है वो करने वाले उसके बारे में बताएँ वास्तव में सेवा एक कलियुग का एक महोन्नत पहले दिनों में मैं सुनता था सत्ययुग में तपस्या से मोक्ष मिलता था और त्रेता में हवन एज्ञ के कारण मिलता था और द्वापर में पूजा अर्चना से मिलता था लेकिन कलयुग में केवल सेवा ही मोक्ष का आधार है ऐसा सुनते थे तो ये सेवा बहुत विचित्र तो काम है और एक व्यक्ति का प्रज्ञा काफ़ी परिचय देने वाली है वास्तव में मैं अभी अपना कार्यकर्ता को भी मैंने सुनाया सिस्टर निवेदिता आयरिश देश से विवेकानंद के साथ आई थी वास्तव में बड़ी संपन्न घर की महिला बहुत पढ़े लिखे महिला सब छोड़कर संन्यास लेकर विवेकानंद के साथ कलकत्ता पहुंच गए वो तो विवेकानंद ने कहा एक पिछड़ी बस्ती में सेवा प्रकल्प माने एक स्कूल खोल दो ऐसा भेज दिया गई ये माँ वहाँ पर चालीस पचास बच्चा तो मिला लेकिन कुर्सी नहीं कलम नहीं कागज नहीं बेंच नहीं ये तो सन्यासी है कैसा स्कूल चलाने नहीं इसलिए घर घर और दुकान दुकान पैसा को भीख मांगने के लिए निकलती एक दुकानदार वो क्या मूड में है पता नहीं इनको देखते ही ऐसा वेश धारण करके पैसा जमा करने वालों को मैं बहुत लोगों को देखा हूँ ऐसा बोलते बोलते कि थप्पड़ मारा वास्तव में इतना दूर से सेवा के लिए आई महिला ऐसा व्यक्ति ऐसा महिला थप्पड़ का के बाद कैसा प्रतिक्रिया होना था लेकिन वो क्या बताई मालूम है वो निवेदिता भाई साहब आपने मुझे अच्छा पुरस्कार दे दिया लेकिन मेरा बच्चों के लिए क्या देती हूँ इस प्रकार इतना सम्मान से इतना नम्रता से बा... बस एक वाक्य सुनते ही वो दुकानदार के आंखों से आंसू बही तुरंत वो माँ का चरण स्पर्श करते हुए माँ मैंने बहुत गलती किया आगे चलकर ऐसा कभी नहीं करूँगा और आपके जीवन में जो भी प्रकल्प शुरू करो सेवा प्रकल्प मेरा पूरा संपत्ति आपके चरण में समर्पित कर रहा हूँ ऐसा बोल दिया मैंने कहने का तात्पर्य ये रहा कौन सी सही है कौन सी गलत है विषय का सवाल नहीं किस प्रकार व्यवहार से दूसरा व्यक्ति का हृदय जीत सकता हूँ ये संस्कार चाहिए ये माँ ये संस्कार पाया है इसलिए वहाँ पर कार्य सफल हो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है हम मई मई जो रहता है अहंकार जब तक मई को हम पकड़ कर रहेंगे तब तक जीवन में कोई काम सफल नहीं होगा जो दिन तक आप मई को छोड़ेंगे नहीं तब तक आपको आगे बढ़ नहीं पाएंगे तो ये मैं कौन है तुम तुम तो भगवान का अंश है ना तुम जीवात्मा है ना जो भी कार्य सफल होता है ये भगवान का है ऐसा मान कर चलो ये अत्यंत आवश्यक है इस पद्धति से हम बोलते हैं धन संपदा सवाल नहीं गुण संपदा का सवाल सवाल तो सद्गुण जिसके पास है वही संपदा है राम जंगल में आ गया क्या लेकर आ गया कुछ नहीं था अपने सद्गुणों से अगस्त ऋषि से संपर्क किया आदित्य हृदय महामंत्र मिला भरद्वाज ऋषि से संपर्क किया तपोमय अस्त्र शस्त्र मिला और सुग्रीव को संपर्क किया वानर सेना मिला है नील नल को संपर्क किया इंजीनियर्स मिला है सब कुछ मिला और रावण संहार करके वापस आ सका माने कोई पैसा नहीं लाया कोई सैन्य नहीं लाया लेकिन गुण संपदा जो है अद्भुत है वही देखकर हम पूजा करते हैं और देवता मानते वास्तव में ये हमको चाहिए तो इस संदर्भ में हम क्या सोचना है हम दृढ़ संकल्प चाहिए कोई भी काम के लिए संकल्प ये बहुत महत्वपूर्ण है मैं ये खल बता दिया अपनी कार्यकर्ता को एक बार बुद्ध भगवान के बुद्ध के पास अपना शिष्य आ गया भगवान मुझे दीक्षा दो बहुत उन्होंने कहा मैं इच्छा देता हूँ तुम कोई गांव में जाएंगे बौद्ध मत प्रचार के लिए वो गांव वाले तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकेंगे तुमको क्या लगेगा उनके हाथ में फूल नहीं रहा होगा इसलिए पत्थर फेंके ऐसा मैं मानता हूँ बोल यदि तुम्हारे हाथ काट देंगे तब को क्या लगेगा हाथ से कोई काम नहीं इसलिए वो लोग ऐसा किया होगा मैं ऐसा मानता यदि तुम्हारा पैर काटेंगे तो मैं सोचता हूँ उस गांव से मैं मुझे बाहर जाने का उनका इच्छा नहीं होगा इसलिए ऐसा किया ऐसा मानता यदि तुमको मार डालेंगे तो मैं सोचता हूँ मैं जो काम के लिए जन्म लिया हूँ वो काम पूरा हुआ होगा ऐसा उनको लगा होगा इसलिए ऐसा किया होगा ऐसा मैं तब उन्होंने दीक्षा देकर भेज दी मैंने संकल्प इतना दृढ़ चाहिए जुड़ा और पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव सकर, चाहिए। सकर, और, और हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखने, देखने का, का तुम्हारा स्वभाव बनाना चाहिए प्रतिक्रिया तुम्हारा मन में प्रतिक्रिया कब आता है अहंकार से अहंकार से सकारात्मक कब आता है निरहंकार से ये दैवी सात्विक गुण से आता है ये सात्विकता ही पवित्रता को आधार बनता है तो इसे मानसिकता चाहिए और भी आगे चलकर हम बोलते हैं तुम्हारा हृदय के अंदर ही एक स्मशान और एक मंदिर खड़ा करो जो भी खराब विषय सुना जो भी खराब विषय देखा खराब अनुभव आ गया वो सबको स्मशान में डालो। जो अच्छा विषय सुने अच्छा देखे, अच्छा अनुभव आ गया उसको मंदिर में ले और आगे बढ़ो तुम दोनों के साथ प्रभावित मत हो तुम्हारा लक्ष्य है वो लक्ष्य पहुँचने तक रुको मत चरई बीती चरई बीती इस प्रकार की मानसिकता से आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए ये बात बताते इसी पद्धति से एक बार भगवान कृष्ण कुंती के पास आ गए जंगल में हे hey, माँ तुमने बहुत कष्ट अनुभव कर रहे हो जो भी वर चाहिए अभी मांगो मैं अभी देने के तैयार तब कुंती माँ क्या मांगती है मेरा जीवन भर संकट दो कष्ट दो ऐसा बहुत पूछती है आश्चर्य लगा कृष्ण को अरे क्या पूछ रहे हो क्या हुआ तुमको हाँ मैं सही पूछ रहा हूँ क्योंकि जितनी जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिला है यही आखिरी है इसके बाद और जीवन मुक्ति जन्म राहित्य और आप में मोक्ष के नाम पर आप में ऐके होना यदि ऐसा होना है आपका नामस्मरण निरंतर करना है तो दुख यदि नामस्मरण करना है तो मुझे संकट ही चाहिए कष्ट चाहिए यदि तुम सुख संपत्ति आनंद सब कुछ दे मैं आपको भूल जाऊंगी हे परमात्मा फिर एक बार मांग रही हूँ मेरा जीवन कष्ट दो मैंने इस प्रकार की मानसिकता से मोक्ष प्राप्ति या दैव देव प्राप्ति करने का मौका मिलता है तो मानसिकता यदि इस प्रकार रहता है हम आगे बढ़ सकते हैं। हर परिस्थिति को देखकर प्रभावित हो जाएंगे आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे सही तो आप सफल यदि बनना है आपका जीवन सार्थक बनाना है इस मानसिकता से आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना ये मेरा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे थे उन्हें भी काफ़ी अच्छी बातें जो हैं समझ में आ रही हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से ज्ञान के बिंदु उनके पास आ गए हैं और मैं आशा करता हूँ और मैं एक विनंती भी करूँगा जो भी बातें श्री वाई राघवेल्लू जी से आपने सुना जो बातें आपको बहुत अच्छी लगी हैं उन बातों को आप अपने जीवन में सदैव बना के रखिए और सकारात्मक दृष्टि को लेकर आगे बढ़ते रहिए यही मैं चाहता हूँ और जाते जाते दो शब्द मैं कहूँगा कि बहुत बहुत आनंद है लोग यदि इस प्रकार तैयार होकर समाज में आगे बढ़ेंगे तो वही स्वर्ग है वही आनंद है वही सुख शांति देने वाला परम धाम है ऐसा मानकर हम चले तो यही मेरा भी एक निवेदन है सबके साथ धन्यवाद <laughs> शुक्रिया तो चलिए दोस्तों आज हमने सलामी जिंदगी कार्यक्रम में श्री वाई राघुवेलू जी को सुना और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया अपने जीवन से जुड़ी हुई और कुछ सेवा और शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि इस तरह से हम भारत देश को फिर से महाशक्ति बना सकते हैं उसके लिए हम सभी को प्रयास करना है और सकारात्मक विचारों को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर और अपने भारत देश को फिर से महाशक्ति बना सकते हैं तो अच्छा है कि इस भावनाओं को हम लोग लेकर जब अपना कार्य करेंगे तो भारत देश फिर से महाशक्ति बहुत जल्दी बनेगा और हम सभी इसके लिए प्रयासरत रहेंगे ऐसी शुभ आशा के साथ मुझे और श्री वाई राघवेल्यू जी को दीजिए इजाज़त बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत आनंद है आप सब लोगों से मिलकर हमको भी बहुत आनंद आ जी जी समाज को अच्छे विषय पहुँचाने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता धन्यवाद वो शुक्रिया ओमशान आप सुन हैं रेडियो माधुबन नाइनटी एफएम सुनते रहो एम सुनते रहो मुस्कर तुमको भी है खबर मुझको भी है पता हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता दूर जाके भी मुझसे में रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी I'll give you everything.